रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की दुनिया में हम हर एपिसोड में कुछ ऐसी नई बातें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप संगीत को अच्छी तरह से समझ सके सीख सके और उसका प्रयोग अपने अभ्यास में जीवन में कर सके तो ऐसे ही कुछ नई बातें आज हम लोग बात करेंगे संगीत के साथ जुड़ी हुई और एक विशेष महारत हासिल किए हुए व्यक्ति नेपाल से हमारे साथ है द्रुप सिंह ठाकुरी जिनको हमने बहुत पहले भी सुना था और आज फिर से सौभाग्य है कि हम फिर से उनको सुनेंगे और वो हमें संगीत के बारे में कुछ खास बातें हमें बताएंगे अपने अनुभव के कि वो अपने यहाँ नेपाल में विशेष संगीत सिखाते भी हैं उनके कुछ स्टूडेंट भी हैं उनके साथ वो हमेशा ही संगीत सिखाते हुए संगीत का प्रयोग करते हुए रहते हैं तो आइए हम सभी उनके अनुभव को सुनेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से द्रुप सिंह ठकुरी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे तरफ से मेरे नेपाल के जो संगीत प्रेमी हैं उनके तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, <laughs> बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं दो शब्द आप लोगों को सुना सकूं, बोल सकूं, बता सकूं। ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य है <laughs> सिंह जी मैं ये जानना चाहूँगा कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आप जनरल आर्टिस्ट उन दोनों में अगर एकेडमी खोलते हैं या इंस्टीट्यूशन खोलते हैं संगीत का तो दोनों के सिखाने का तरीका में क्या अंतर हो सकता है दोनों के सिखाने में अंतर थोड़ा सा पड़ता है जी क्यों पड़ता है जो प्रोफेशनल है जो बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल ही हैं हाँ हाँ वो बच्चों को गुड़ गुड़ जो चीज़ें हैं संगीत में जो बतानी चाहिए प्रारंभिक में जी जी वो उनको नहीं बता पाते हैं ना बताते भी हैं क्योंकि जानते हैं ये चलो ये पहला बार है इसको क्या बताना क्या करना लेकिन हम लोग जो हैं बिना स्वार्थ के और बिना कोई भावना लिए हुए हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो संगीत में सुर तो साथी हैं उसके बाद कोमल तीब्र करके बारह सुर लगते हैं तो उन बारह सुरों के लिए हमें साधना करनी है साधना करनी है तो इन बारह सुरों का समागम जो है कैसे होगा मैंने देखा पढ़ा भी है गुरुओं से सुना भी है सीखा भी है भैरवी राग में रे और ग कोमल का प्रयोग होता है मशुद्ध होता है पशुद्ध होता है दहा और नी कोमल होता है ये इनका चलन हो गया सारे गांव पधनी सा, हाँ और इसमें अब बारह सुर का जो हम लोग जो रियाज करते हैं जो बहुत से गुरु नहीं बताते हैं भाई इनको क्या बताना बोल के मेरे विचार से उनको बताना जरूर चाहिए विद्यार्थी को नए नए विद्यार्थी को बताने से क्या उनकी नजर खुलती है उनकी दिमाग खुलती है भाई चलो ये होता है तो उसमें क्या है कि हम लोग जब भैरवी का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें रेगम धनी का कोमल शुरू लगता और जब हम लोग यमन करते हैं राग यमन कल्याण यमन बोलते हैं उसको तो उसमें तीव्र माँ का प्रयोग होता है और बाकी सब शुद्ध लगते हैं सारे का माँ तीव्र लगता है धनी सा तो इसमें क्या कि ये सात और पाँच बारह सुर हो गए इसमें तो बारह सुरों का जो है रियाज हो जाता है बच्चों का तो उसमें उनको ये नहीं बताना पड़ता भाई चलो ये है वो है ये इस राज में ये प्रयोग करना है तो नोटेशन के अनुसार वो देख के पता चले हाँ ये है लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि बारह सुर को हम लोग कैसे मतलब रियाज करें तो हम लोग उसको बताते हैं कि देखो भैरवी में करो और यमन में करो तो दोनों मिलाकर तुम्हारा बारह सोलों का रियाज हो जाता है बहुत से विद्यार्थी हैं जो रे कोमल नहीं पहचान सकते हैं ग कोमल नहीं पहचान सकते हैं तो उनके लिए वो रियाज बहुत जरूरी है ये करने से उनको बहुत सारे ज्ञान मिलती है बहुत सारी बातें मिलती हैं। ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए बहुत अच्छी बात आपने बताया रूप सिंह थकुरी जी और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग राग आप भैरवी के बारे में बात कर रहे थे राग भैरवी को हम लोग कई बार सुनते हैं लेकिन उसमें जो कोमल की बात आपने कही मध्यम की बात आप कहते हैं तो उन चीज़ों को कैसे कैसे समझे और वो जो है टोन में पकड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब वो लहजे में चले जाते हैं तो चलो ठीक है उसके वॉइस में मॉड्यूलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉड्यूलेशन हो जाता है लेकिन बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है उन चीज़ों को बिल्कुल तभी वो चीज़ें पकड़ पाते हैं जी जी तो नए विद्यार्थियों को सिखाने में वो टाइम ज़रूर लगता है तो कितना समय में वो बच्चे सीख पाएंगे कितना अच्छी तरह से उनको बता पाएंगे हम लोग उसमें क्या है देखिए बच्चे हो सीखने वाले और सिखाने वाले गुरु हों तो किसी भी राग को गाना कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। पहली बात होती है कौन सा राग है किस राग में कौन सा सुर का प्रयोग हो रहा है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है संगीत में तो जैसे आप मान लीजिए मैं छोटा सा जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय संगीत के हिसाब से शास्त्र के हिसाब से सुहागिन राग सुहागिन सुहागिन राग ऑलवेज बाहर जिसको बोलते हैं भैरवी तो जैसे उसमें क्या है सा इसका प्रयोग होता है तो ये भैरवी का ये रूप खड़ा हो गया और इसमें छोटी सी बंदिश है मैं आपको बंदिश अस्थायी और बता रहा हूं आपको जी जी डगर चलत छेड़ श्याम सखीरे डगर चलत छेड़ श्याम सखीर मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी डगर चलते छेड़ श्याम सखीरे है इसका mm -hmm. पनिया भरत मोरी गागर फोरी पनिया भरत मोरी गागर फोरी नाहक बैं मरो जकझोरी डगर चलत शाम श्याम दे डगर चलत शाम श्याम दे पनिया भरत मोरी घागर फोर पनिया भरत मोरी निया भरत मो मनिया भरत मोरी गागर फोरी नाहक बैं मरो झकझोरी नगर चलत छेड़ श्याम सखीरे नगर चलत छेड़े श्याम सखीर मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी डगर चलत छेड़े डगर चलत छेड़े डगर चलत छेड़े, छेड़े श्याम सखीर बढ़िया सा रहा बहुत ही अच्छा लग रहा था ड्रुप सिंह जी आपको गाते हुए सुनना और देखना बड़ा मजे वाला है और अंतरा जो आपने गाया है बहुत ही काबिले तारीफ बड़ा ही अच्छा लग रहा था इसको बोलते हैं तीन ताल तीन, इसको। तीन ताल बोलते है सोलह मात्रा और तीन, तीन ताल इसमें आते बोलते हैं छोटा ख्याल छोटा ख्याल छोटा ख्याल छोटा ख्याल तो छोटा ख्याल आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया राग भैरवी का बहुत ही अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि ये जो भी गीत बने हुए हैं थोड़ा सा इसको चलन में लाने से शायद उस राग भैरवी को हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे या अभ्यास कर पाएंगे लेकिन मुख्य बात आपने जो बताया है इसका जो अलंकार है आरो आरो है हाँ। वो चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और मुझे लगता है जब तक आपको एक राग परफेक्ट पता नहीं हो तब तक दूसरे पे मच जाइए अब ऐसा है इसमें क्या है शास्त्रीय संगीत जी बहुत मेहनत तो और बहुत लगन की बात है बहुत yes. लगन चाहिए और बहुत समझदारी भी चाहिए mm. क्योंकि अब एक राग सीख रहे हैं दूसरा राग गुरु दे देता है mm. तीसरा राग दे देता है और विद्यार्थी बोले राग तीसरा राग मैं तो मास्टर होता जा रहा हूँ लेकिन ऐसी बात नहीं, नहीं है हमारे संगीत में कहावत है एक सधे सब सदे सब सदे सब सदे सब जाए इसलिए विद्यार्थी को कभी भी घड़बड़ाना नहीं चाहिए कभी भी नहीं चाहिए कभी मतलब पेशेंस उसको नहीं खोना चाहिए बिल्कुल पेशेंस से सीखे और संगीत जो है शास्त्रीय संगीत तो भगवान की बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ी नेमत है ये शास्त्रीय संगीत सबको नहीं होता है बड़ी मुश्किल से जो भगवान से रिलेटिव हैं जिनका दिल सफ़ा है जिनका ईमान सफा है वो जरूर सीख सकते हैं मेरी शुभकामना उनके साथ है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हम लोग जब भी एक अनुभवी व्यक्ति को बातें बताता है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत असर होता है, वजन होता है है वजन उस बातों में तो आप समझ गए होंगे कि संगीत के जो भी इच्छुक हैं जो भी जिज्ञासा रखते हैं सीखना चाहते हैं हमारे विद्यार्थी मित्रों से मैं यही कहना चाहूंगा बस आप बहुत सारे रागों के पीछे मत पड़िए आपको बल्ले ज्ञान हो जाए सब चीजों का वो अलग बात है एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको पकड़ के रखना है एक चीज़ के ऊपर अभ्यास आपको पूरी तरह से कर लेना है इसलिए कहा जाता है कि ईमानदारी से अगर आपने एक राग को कर लिया अपने कंटस्थ में और पूरी तरह से उस साधना में डूब गए तो बाकी सब चीज़ें आपके साथ हो जाएंगे इसीलिए कभी कभी हम लोग छोटी लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग करके इंग्लिश में मैंने पढ़ा था उन चीज़ों के अंदर हम लोग जाते हैं और बहुत सारे राग सीख लेते हैं समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं तो समझ लेते हैं कि आपने बहुत कुछ पा लिया ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो सकती है इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को बहुत जल्दी प्रेजेंट करने के चक्कर में मत रहिए किसी एक अच्छे राग को जो आपको बहुत अच्छा लगता है उस राग को आत्मसात कर लीजिए उसमें डूब जाइए उसको पी जाइए और उसको जब प्रेजेंट करेंगे तो लोग अपने आप आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे इसीलिए आप एक चीज़ को जरूर कीजिए मैं ध्रुप सिंह जी का ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैं यही चाहूंगा कि आप अगर संगीत सीखना चाहते हैं किसी एक राग में बिल्कुल मास्री कर ले बाकी सब चीजें आपके हाथ में आ जाएगी तो चलिए यहाँ पर लेते हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मस्कराते रहो मैं कब गाता मेरे स्वर प्यार किसी का गाता है प्यार किसी का गाता है याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है चंद नए बरसाता है प्यार किसी का गा रेडियो एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक एक बार स्वागत है एक बात कहना आप सभी को हमारा यह एपिसोड किस तरह से लगता है उसके बारे में आप अपने विचार भी हमें शेयर कर सकते है चौरानबे 14 15 14 15 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको संगीत की दुनिया ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है और आज जैसे कि हम लोग ध्रुप सिंह ठकुरी की को सुन रहे हैं जो नेपाल में विशेष अपनी संगीत की शिक्षा बच्चों को पढ़ाते भी हैं और ख़ुद भी बहुत रुचि रखते हैं तो अभी भी अभ्यास करते रहते हैं और सुनाते रहते हैं नए प्रयोग भी करते रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए महफे से हम बात कर रहे थे राग भैरवी के बारे में और बहुत ही अच्छा ख्याल छोटा ख्याल हमने सुना उसके ऊपर तो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने सुनाया और खो गए थे हम भी खो गए थे और मैं चाहूँगा कि अब आगे कुछ ग़ल जो है ऐसे राग भैरवी पर आधारित वो सुनाएंगे तो आइए फिर से एक बार स्वागत है राग वो। मैं इसी राग पर आधारित गजल है अच्छा जो शकील बदल है ये अच्छा इसको बहुत लोगों ने गा चुका है पहले भी बहुत गाया लेकिन ये मेरे अपने तरीके का है ये अच्छा आपके अपने मेरे अपने तरीके का है आधारित भैरवी पर ही है सुनाई जा रहा आपको जी जी स्वागत है कहां ले जाए दिल दोनों जहां में सख्त मुश्किल है कहां ले जाए दिल दोनों जहां में सख्त मुश्किल है यहां परियों का मजमा है वहा भूरों की मै फिल है कहाँ ले जाए दिल दोनों हिला कैसी कैसी सुरते तूने बनाई है इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई है कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है के हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है कहाँ ले जाए दिल दोनों जहा में सख्त मुश्किल है मेरा दिल लेके शीशे की तरह पत्थर पिदे मारा मेरा दिल लेके शीशे की तरह पत्थर पे दे मारा मैं कहता रह गया जालिम मैं कहता रहे गया जालिम मेरा दिल है मेरा दिल है मैं कहता रह गया जालिम मेरा दिल है मेरा दिल है कहाँ ले जाए दिल दोनों जहाँ में सख्त मुश्किल है यहाँ परियों का मजमा है वहाँ भूरों की महफिल है कहां ले जाए दिल दोनों क्या बात है बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा था द्रुप सिंह जी आप जब ये गीत गा रहे थे गजल गा रहे थे मैं भी खो गया था और काफी अच्छा ये गजल भी है और इसमें आपने अपने अंदाज में गाए ये अपनी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग गीत और गजल और ठुमरी इन चीजों को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं क्या इसके अंदर खासियत है गीत गजल और ठुमरी ठुमरी भी शास्त्री का ही एक रूप है जी रूप है हाँ जिसको हम लोग ठुमरी कहते हैं इसमें भगवान का भी वंदना है नहीं, नहीं। एक प्रेमी और प्रेमिका का भी वो अंदाज है इसमें पति पत्नी का भी इसमें अंदाज है ठुमरी जिसको हम लोग बोलते हैं और गीत है एक मधुकर राजस्थानी है उनका वो एक गीत था मैं नहीं गाता मेरे सुर में प्यार किसी का गाता है ये गीत है और वो ठुमरी है उसका अलग अंदाज है गज़ल का अपना अलग ही अंदाज़ है गज़ल में आपको बहुत सारे शायर हुए बहुत सारे गायक भी हुए गजल के गायक हुए जैसे हमारे हिंदुस्तान में चंदन दास राजकमल रिजवी हुए नीना मेहता हुई हमारे सधे जगजीत सिंह हुए पंकज उदास हैं तो गज़ल गाने वाले भी बहुत हिंदुस्तान में बहुत हैं और गज़ल का अलग रूप है गीत का अलग रूप है और ठुमरी और तीन ताल और छोटा ख्याल बड़ा ख्याल का अपना अपना रूप है सब इनको थोड़ा सा शब्दों में कैसे अलग कर सकते हैं उसको मैं बता जैसा गीत मैं कब गाता मेरे सुर में प्यार किसी का गाता है प्यार किसी का, का, गाता। का गाता है बन जाती है याद तुम्हारी याद तुम्हें तड़ है याद किसी काता है मैं कब गाता मेरे सुर में प्यार किसी का गाता है प्यार किसी का गाता है ये हैंग हुआ जी ठुमरी में एक चीज को हम लोग अपने जानकारी के हिसाब से हम लोग चीज को दो बार चार बार पांच बार दोहराते हैं वो ठुमरी अंग होता है मैंने गीत आपको कहा अब ठुमरी में है एक हम लोग माझ खमाज में इसको गाते हैं ठुमरी वो माज़-खमाज़ है तुम बिन आ रे सवरी तुम बिन आ न चैन तुम बिन आए न चैन तुम बिन आए न चैन तुम बिन आए न चैन रे सवरिया तुम बिन आए न चैन ना देखूं मुहे जिया नहीं लागे ना देखूं तो है जिया नहीं लागे मोरा सुना लागे रे मोरा सुना लागे रेन रे सावरिया तुम आए न चैन रे सवरिया ठुम बिन आठमरी बहुत ही अच्छा लगा आपने ये ठुमरी सुना के बताया हमें और जैसे कि अंदाज में इसी अलग थोड़ा सा गजल का अंदाज भी पेश करिए क्योंकि गजल सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि ठुमरी गीत गजल इनमें क्या अंतर है किस तरह का किस अंदाज में किस लहजे में गाया जा सकता है ये पता चलेगा हमारे लिस्नर्स को आपने मेरे को तो बहुत रंग में ढाल दिया <laughs> क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की तरफ से ले जाके हमको आप गीत में ले गए फिर आपने थुमरी अंग में ले गया मुझे अब आप गजल के रूप में ले जाना चाह रहे हैं तो गजल तो मैं उसे गाता रहता हूँ लेकिन बहुत प्रचलित गजल है जिसको गुलाम अली ने गाया है बहुत बार बहुत लोगों ने सुना भी होगा और उनका अंदाज है गजल गाने का तो उनके अंदाज का ही एक चीज है मैं छोटा सा सुनाऊंगा एक सुना दिल में एक लहर से उठी है अभी दिल में एक लहर से उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर से उठी है अभी आ, आ, आ, आ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 आ, आ, भरी दुनिया में जी नहीं लगता भरी दुनिया में जी नहीं लगता कोई दीवार से गिरी है अभी कोई दीवार से गिरी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर सी उठी है अभी आ, आ ओ आ, शहर की बेचाराग गलियों में शहर की बेचाराग गलियों में शहर के बेचाराग गलियों में शहर के बेचाराग गलियों में, में। जिंदगी तुझक ढूंढ ती है अभी mm. जिंदगी तुझ को ढूँढ है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी दिल में एक लहर से उठी है अभी आ, आ ओ, आ, ओ, आ, आ, चलिए द्रुप सिंह जी बहुत ही अच्छा अपने एक में गजल भी सुनाया ठुमरी भी सुनाया और गीत भी सुनाया हमारे सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक बार फिर से इन चीजों को अपने मन से दोहराइए कि गीत किस लहजे में था ठुमरी के इस में था और फिर गजल के इस में था तो आप समझ गए होंगे कि हर एक गीत ठुमरी और गजल का अपना एक अलग अंदाज है अपना एक अलग रूप है अलग रंग है जिसमें हम लोग अलग अलग भाव महसूस करते हैं खोज जाते हैं तो चलिए मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे बहुत सारी बातें और भी इसी तरह की संगीत से जुड़ी हुई संगीत के गहरी हर पहलू को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और मैं आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा जी हाँ चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप एस के जरिए आपकी अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाइए ताकि हमें पता चलेगा कि आपको ये इस अंदाज में बहुत अच्छा लगा है तो इससे और बढ़िया करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी तो चलिए आप संगीत को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं इसी का आनंद उठाते रहिए और संगीत सीखने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सभी को नई नई बातें सीखने को मिलता है ऐसी अंदाज में आपको नई बातें देने की हम कोशिश करते हैं संगीत से जुड़ी वो बातें जो आपको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी तो आज के लिए आज राग भैरवी पर हमने बहुत अच्छी बातें चर्चा में हमको द्रुप सिंह जी ने सुनाया है और उनके अनुभव के कुछ शब्द हमारे साथ उन्होंने शेयर किया तो हमारे साथ इस शो में जुड़े रहे हैं नेपाल से आकर तो हमें बड़ी खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि आगे भी आप इस तरह जब भी आएंगे यहाँ पर तो एक शो हमारे श्रोताओं को जरूर करके जाएंगे मैं अपने तरफ से मेरे देश नेपाल की तरफ से आप भारतवासियों का बहुत बहुत बधाई है शुभकामना है मेरी दुआ है भगवान आपके साथ है मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुप सिंह ठकुरी जी ऐसे के साथ हम चाहेंगे अभी लेना इजाजत आप संगीत में आगे बढ़ते रहिए इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और ध्रुप सिंह ठकुरी को जी दिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो